कि उनके पार्थिव देव को कंधा देने वालों में श्री प्रुदत्त जी ब्रह्मचारी अनंत श्री सुदामा दास जी महाराज हमारे पूजी गुरुदेव श्री लक्ष्मण किलाधी सीताराम शरण जी महाराज अहंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज आदि भारतवर्ष के विशिष्ट महापुरुषों में कोई ऐसा नहीं था विरक्त संत उन्हें कंधा दे रहे थे और हमने अपने समय में नहीं देखा कि किसी के शरीर को बिहारी जी के निकट चबूतरे पर रख करके बिहारी जी के मंदिर से आरती माला प्रसाद आया हो हर मंदिर में अद्भुत भक्तमाल का प्रकट प्रभाव उनके जीवन में दिखाई पड़ा अनेक है अनेक उदाहरण इसलिए कलिकाल में यह ग्रंथ साधकों के लिए अत्यंत उपाधेय है बस बात यह है कि एक बार भूमिका तैयार हो तो कथाएं कहने सुनने में विशेष लाभ होता है भक्तमाल की बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जो अति भक्ति की कथाएं हैं सामान्य जीव के हृदय में उतरती नहीं है वे कथाएं उनके लिए वह भाव प्रधान अंतकरण चाहिए ऐसा दृढ़ विश्वास चाहिए कि ये पित चरित्र नहीं है ये सब सघटित चरित्र है भक्तमाल में साधन भक्ति के साधन भक्ति को प्रकट करने वाले चरित्र कहे गए साया प्रेम साक्षणा रसरूपा प्रकट करने वाले चरित्र कहे गए रागात्मिका संबंध वाली जो भक्ति रागानुगा भक्ति है उसके चरित्र भक्तमाल में कहे गए और अति भक्ति के चरित्र भक्तमाल में कहे गए और अति भक्ति की भी सीमा के चरित्र भक्तमाल में कहे गए अब अति भक्ति के चरित्र और अति भक्ति की सीमा की भक्ति के चरित्र चरित्रे प्रायः साधकों सामान्य साधकों के गले नहीं उतरते हैं ऐसे लगता है उन चरित्रों में कि यहां मर्यादा का अतिक्रम हो रहा है किंतु वह मर्यादा का अतिक्रमण नहीं है वह प्रेम पथ की अपनी एक अनूठी मर्यादा है और वहां मर्यादा का अतिक्रमण हुआ नहीं भक्त प्रवर श्री पीपाजी महाराज जिनका चरित्र भक्तमाल में सबसे अधिक विस्तृत है वो तो पीपाजी महाराज द्वारिका पधारे विरास से व्यथित थे हमारे श्री कृष्ण कहा हैं? लोगों से पूछ रहे थे किसी द्वारिका जी ने कह दिया कि द्वारिका तो समुद्र में डूब गई समुद्र में कूद पड़े कार मच गया जगतगुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी का एक शिर पीपाजी वो समुद्र में कूद गए डूब गए समुद्र और इधर उनके भाव के अनुरूप श्री द्वारिकाधीश ने अगवानी की उन पर सात दिवस पर्यंत दिव्य द्वारिका में महलों में वे रहे भगवान का आतिथ्य स्वीकार किया भगवान ने शंख चक्र की छाप उन्हें प्रदान की कलयुग में जीवों को यह छाप प्रदान करो और पीपाजी महाराज बाहर आए लोक प्रतिष्ठा बढ़ने के बाद पीपाजी द्वारिका भी छोड़ करके चल पड़े उसी समय इसी सौराष्ट्र की भूमि में इधर एक शेषसाई का मंदिर है तो शेषसाई जी जाते समय एक भक्त थे ब्राह्मण दंपति उनका नाम था श्रीधर पर लोक भाषा में उनको चीधर भगत कहते थे नाम तो श्रीधर था पर अपभ्रंश हो जाते हैं कई शब्द तो लोग चीधर भगत कहते थे उनको वे बड़े भारी संत सेवी थे पीपाजी ने उनकी यश कीर्ति सुन रखी थी बोले उन संत से भी महाभागवत का हम चलकर दर्शन करें और पीपाजी महाराज आए तो उनको भी रोज यही इच्छा बनी रहती थी कि हम द्वारिका जाकर पीपाजी का दर्शन करें किंतु घर में अष्टयाम श्री कृष्ण की सेवा और नित्य प्रति वैष्णवों का आवागमन उनका सत्कार सत्संग इसमें उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता बहुला सुराजा और श्रुतदेव ब्राह्मण के समान उसी में लगे रहते तो पीपाजी स्वयं चलकर वहां आए और अभी श्रीधर को यह पता नहीं है कि यही पीपाजी हैं है बड़ा भारी स्वागत किया और जब ये पता चला कि ये पीपाजी हैं तब तो क्या कहना ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे नाच उठे और अपनी ग्रणी से कहा देवी जल्दी करो रोसी बनाओ संत भगवान पधारे संत जब तक स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर सेवा तिलक शुरू करेंगे तब तक, तक रसोई तैयार हो जानी चाहिए कुछ रसोई है कुछ है बनाने की शाह क्योंकि जानते हैं घर में बड़ी अकिंचनता है प्राय इतना अधिक अतिथि सत्कार होता कि घर में कई बार कुछ भी नहीं रह जाता ब्राह्मणी ने कहा कि अब घर में कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जिसे बेचकर संतों को खिलाया जा सके कुछ भी घर में शेष नहीं मैंने अपने सुहाग के चिन्ह तक उतार कर संत सेवा में व्यय कर दिए ब्राह्मण उदास हुए कहा आप उदास न हो घर में संत पधारे हैं मेरा कटी वस्त्र तो है इसको बेच दीजिए और इससे सेवा हो जाएगी। उस ब्राह्मणी के पास एक ही कटी वस्त्र था लहंगा था और अपना लहंगा उतार के अपने पति को दे दिया स्वयं एकांत कोठरी में छिप गई और वे वस्त्र को लपेट कर बाहर बेचकर लहंगा बेचकर आटा दाल चावल थोड़ा थोड़ा लेके आए स्वयं चीधर ब्राह्मण ने बड़े प्रेम पूर्वक रसोई बनाई श्री पीपाजी ने अपने ठाकुर जी को भोग धराया ब्राह्मण ने अपने ठाकुर जी को भोग धराया और जब परोसने के लिए बैठे तो चार तल परोस दिए एक तो पीपाजी एक सीता शरी जी एक श्रीधर जी और एक उनकी पत्नी श्रीधरानी उनको चार पतंग श्रीधर भगत बोले महाराज ब्राह्मणी को तो आप सबके पाने के बाद अधरात लेने का उसका नियम है ओपी जीम लेगी आ, नहीं नहीं हमसों इन साधुन सो आज तो संतों के साथ बैठकर के ही पाना होगा अब आज्ञा है संतों की माननी पड़ेगी पर वे संकोच में थे वो तो निर्वस्त्र बैठी है कैसे कहा जाए नहीं नहीं महाराज रहने दीजिए बाद में कुछ प्रसाद ले लेगी तब तक पीपाजी ने सीता सहचरी जी से कहा जाओ न तुम खोज के लाओ भक्तानी कहा भगत जी देंगे तो तुम्हारा साथ भक्तानी देंगी अरे ठीक सीता सहचरी जी वहां पहुंची सीता सहचरी जी वे जो पीपाजी महाराज की रानी रही सीता सोलंकनी जी पीपा प्रताप राय जी हमारे भारतीय इतिहास के गौरवशाली इतिहास के एक महान वीर नरेश हुए हैं गागरोनगढ़ नरेश पीपा प्रताप राय झालावाड़ झालावाड़ जिले में गागरोनगढ़ है और गागरोनगढ़ के नरेश श्री पीपा प्रताप राय जी जिनके यहां आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा पीपा जी के गागरोनगढ़ में चालीस हजार नारियों ने जौहर की ज्वाला में प्रवेश किया चितौड़ की जो जौहर की ज्वाला है उसमें दस हजार नारियों ने जौहर की ज्वाला में प्रया था किंतु बाघरोंगढ़ की जौहर की ज्वाला उसमें चालीस हजार नारियों ने जौहर सतीत्व धर्म की रक्षा के लिए जौहर की ज्वाला में प्रवेश किया था वे पिपा प्रताप राय जिनका स्वप्न देखकर मुगल बादशाहों के वस्त्र बिगड़ जाते थे सिकंदर लोदी के कपड़े खराब हो जाते थे वो पीपा प्रताप राय शिवृंदावन बिहारी लाल की हरिशरण तो सीता सहचरी जी भी सब कुछ त्याग करके उन्होंने विरक्त स्वरूप धारण किया था और वे जब भीतर प्रविष्ट हुई तो उन्होंने देखा कि अंधेरी कोठरी में वस्त्रहीन अवस्था में सिद्धरानी जी बैठी है अरे आप यहाँ नग्न कैसे बैठी हुँ? आप वस्त्र क्यों पहने हैं? बहुत सुंदर बात है सिद्धरानी ने कहा चर्चा चलाई है चौरासी लाख योनियों में किस योनि में जीव ने वस्त्र धारण किया केवल मनुष्य ने ही तो वस्त्र धारण किए और कौन ऐसा मनुष्य है जो वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुआ हो मैं तो सोच रही थी मेरे प्राण जीवन धन द्वारकाधीश से मिलके आई है मिलते ही द्वारिकाधीश की चर्चा करेंगी पर मेरे प्रतम की चर्चा न करे तुमने शरीर की चर्चा छेड़ दी क्षमा करें मैं देह गेह की चरही सुन सकती आप तो श्री कृष्ण चर्चा सुना सीता सहचरी जी रो पड़ी एक बार तो अंधकार छा गया नेत्रों के आगे मन में सोच रही थी हम बड़ी विरता हैं लेकिन आज इस अखिंचना ब्राह्मणी के इस भाव के आगे सीता सहचरी जी भी अपनी आधी साड़ी फाड़ करके कटिवस्त्र के रूप में उनको दिया हाथ पकड़ के लाई साथ में भोजन कराया और आज जो प्रसाद पाया पीपाजी महाराज ने तो ऐसा उनका नशा चढ़ा भजन में बहुत मन लगा सीता सहचरी जी से पूछा देवी क्या बात है आज विशेष स्वाद आया प्रसाद में कहानते हैं आज की रसोई कैसे बनी आज की रसोई कैसे पीपाजी भी रो पड़े और का एक गृहस्थ एकमात्र अपने वस्त्र को बेचकर संत सेवा करता है तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने को भरे बाजार में बेच दें सीता सहस्त्र जी ने कहा आप मुझे बेच दीजिए और उससे जो राशि आवे, उससे ब्राह्मण की सेवा कीजिए अब ये अति भक्ति है वस्त्र बेचकर सेवा कर देना और अति भक्ति की सीमा की है शरीर बेचकर सेवा करने की विचार करना सीता सहस्री जी बाजार में उनको ले जाकर बिठा दिया उस समय मनुष्यों के विक्रय की परंपरा थी लोग इकट्ठे हो गए प्रियादाश ने बड़ा सुंदर शब्द लिखा है का का दर्शन करने वालों समाप्त उनके मन का रोग उनकी वासना की वृत्ति का क्षय हो गया बोले आप लोग क्यों बैठे हैं बोले हमको कुछ धन की जरूरत है ये है अरी सुंदरी नारी है इसको बेच करके हम धन चाहते हैं हमें किसी आवश्यक कार्य के लिए धन की आवश्यकता है तब तक कुछ लोग ऐसे आ गए जो सीता सहचरी जी और पीपा जी का दर्शन द्वारिका में जाकर किए थे राजा को पता चला आप बहुत अन्न धन सामग्री आ गई बेचना नहीं पड़ा शरीर को पर वहां तक पहुंच गए भाव से वहां तक पहुंच गए और इसके बाद वो सारा धन ले जाकर के गाड़ियों में भर करके अन्न राशन वस्त्र आदि चीतर भगत के यहाँ दिया तो सीधर रोने लगे बोले भक्त तो माया से बचाते हैं और आप माया बटोर के ले आए अब भक्त और भगवान की कृपा से ही जीव इस माया की प्रबलता से बच सकता है इस शर्त पर हम स्वीकार करते हैं जब तक ये पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगा उत्सव महोत्सव में तब तक आपको यहीं रहना पड़ेगा और पीपाजी के सामने ही महोत्सव डारा करके सारे धन को फिर लुटाकर सीधर फिर अकिन हो गए ऐसे ऐसे चरित्र बतमाल अति भक्ति के चरित्र हैं जीव का परम कल्याण कर पौराणिक भक्तों के चरित्र नाभाजी ने विस्तार से नहीं कहे नामावली ही जा कहीं कोई विशेष चरित्र हुआ तो करिया पर प्रायः नामावली पढ़िए क्योंकि कहते हैं सवै स्वाद रूप कथा पोथिन में धरी है कहते ये कथाएं तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं किन्तु कलिकाल के भक्तों का विशेष रूप में श्री नाभाजी महाराज ने स्मरण किया इस क्रम में अनेक भक्तों का चरित्र कहा जा चुका है भले ही संक्षिप्त रूप से कहा गया हो हरि राम व्यास जी की भी चर्चा आ चुकी है स्वामी हरिदास जी की भी चर्चा आ चुकी है हरिवंश जी की भी चर्चा आ चुकी है श्री रूप सनातन जी की भी चर्चा आ चुकी है और हमारी भक्तिमती मीरा जी जी, जी की चर्चा भी आ चुकी है एवं श्री करमेती बाई की चर्चा भी आ चुकी है आज एक ऐसी भक्ता का चित्र हम कह रहे हैं जो हमारे भारत का महान गौरवशाली इतिहास उसमें राजस्थान का इतिहास तो क्या कहना उस राजस्थान में आमेर की राजरानी श्री रत्नावती जी मीरा जी का चरित्र बहुत प्रसिद्ध है करमेती जी का भी चरित्र कुछ प्रसिद्ध है किंतु रत्नावती के चरित्र को लोग प्रायः कम जानते हैं लेकिन रत्नावती का चरित्र भी बड़ा अद्भुत चरित्र है ऐसा अद्भुत चरित्र है बड़ा अद्भुत चरित्र है तो भगवत कृपा से यथामय यथा हम श्री रत्नावती जी के चरित्र की चर्चा आज करना चाहते हैं बहुत अद्भुत चरित्र है पहले हम लोग नाभाजी की वाणी के माध्यम से उनके चरित्र मरण करेंगे छपे चल के माध्यम से और इसके बाद फिर उसकी इच्छा मत यथा समय चर्चा की जाएगी पृथ्वीराजंद्रपुलधू भक्त भू प्रतनावती पृथ्वीराजंद्रपुलधू भक्त भू प्रतना पृथ्वीराज रकुलधू परतनावती राज साधु जी कथा कीर्तन प्रीति साधु जी कथा थार्तन प्रिय साधु जी कथा कीर्तन प्रीति साधु जी कथातन प्रिय साधु जी कथा कीर्तन प्री साधु जी धीर भतन की भावे। भतन की भावे। भी भीर भी भाव साधु जी महा महो तो साधु जी म साधु जी महा मो छूर मोदे नित्य नंद लाल ला नित नंद लाल लड़ा नित्य नंद लाल चरण चिंतवनुजी पुन चरण चिंतवन भक्ति महिमा वजधारी भक्ति महिमा गजधा सादू जी पति पर लोभ न कियो साहू जी पति पर लोभ नियो एक अप अपनी नहीं तारी एक अपनी नहीं तारी एक अपनी नहीं तारी नहीं आए। बलपन सवे विशेष ही आमेर सदन सुन बलपन, बलपन सवे ही आमेर सदन सुन भाजती पृथ्वीराज नप कुल बधू भक्त भू परतनाव पृथ्वीराजन पृथ्वीराज रप कुल भूप भूप भक्त भूप रत्नावती भक्त भूप रत्नावती भक्त भूप भक्तों का भूप कहा ये भक्त भूप शब्द नाभाजी ने किन्हीं किन्हीं विशिष्ट भक्तों के लिए प्रयोग किया है भक्त कौन है जो श्री राम कृष्ण का अनन्याश्रित हो श्री राम श्री कृष्ण चरण श्री हरि चरण कमलों में जिसकी सज निष्काम रति हो भक्त है सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा कामिहारे प्यारे जिमे लोभ ही प्रिय जिमे तिमिर घुनाथ निरंतर प्रिय लागू मोही राम भगवान ही जी को अतिशय प्रिय लगते हो और निरंतर भगवान के चरणों में समर्पित भाव से तनम प्राण की संपूर्ण वृत्ति का स्वण करते हुए निरंतर भगवत भाव से भावित जिसका कर्ण रहता है उसे भक्त कहते हैं और भगवान की सेवा के साथ भगवान की भक्ति के साथ जो भक्त की भक्ति करता है और भक्तों की भक्ति विशेष रूप में करता है भगवान से भी अधिक भक्त का आदर करता है मद भक्त पूजा जधिका मेरे भक्त की विशेष पूजा करता है भक्तों की विशेष आराधना उपासना करता है उसे भक्तराज ना भजीने का भगवान की सेवा तो करता ही है भगवान की सेवा से भी अधिक भक्त की इषा करता है वैष्णवाधन करता है भक्तों की आराधना उपासना करता है उसे जिन्हें भक्तराज कहा हंता यमद्रबला हंता यमद्री हरिदास भरियो यदार कृष्णचरणस्पर्श प्रमोद मानंतन सह गो गणस्तोत्सूबस कंदर कंद मूले इस गीत के छंद में भी गोपियों ने श्री गिरिराज गोवर्धन को हरिदास वर्य कहा आयम दि ये पर्वत है दूसरी गोपी बोली नहीं पर्वत जड़ होता है ये देखने में पर्वत हैं पर ये पर्वत रूप साक्षात श्री हरि ये पर्वत ही अपितु साक्षात श्री हरि ही ये साक्षात श्री हरी दूसरी गोपी बोली हरी होने से तो इनकी महिमा है ही है हरी से अधिक महिमा तो हरिदासों की है ये श्री कृष्ण बलराम की सेवा करते हैं इसलिए ये हरिदास हैं तीसरा समूह रोपियों का बोला बोले हरी भी हैं हरिदास भी हैं और हरिदास वर्य भी हैं हरिदास वर्य इसलिए हैं कि अकेले कृष्ण बलराम की सेवा नहीं करते अपितु उनकी गायों को सुंदर हरी हरी हस देते हैं सखाओं को सुंदर बैठने के लिए इशलाओं का आसन देते हैं सुंदर कंदराएं विश्राम के लिए देते हैं सुंदर सुस्वादु सुमधिर सुमिष्ट फल खाने के लिए देते हैं तो ये भगवान और भक्त दोनों की सेवा करने के भक्तराज हैं अर्थात जो भगवान की सेवा के साथ साथ बालकृष्ण लाल की सेवा के साथ साथ भक्तों की सेवा करे संतों की सेवा करे उसे भक्तराज कहा जाता है हमारे यहाँ भक्तमाल में प्रियादासी प्रियादास ने भक्ति महारानी के स्वरूप का वर्णन किया है वो भक्त महारानी के स्वरूप का वर्णन करते समय बहुत सुंदर है अनुपम वर्णन है कि किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होता क्योंकि भक्तमाल में भक्त चरित्रों के कहने के पूर्व भक्ति के स्वरूप की व्याख्या करना अत्यंत अनिवार्य है कैसी भक्ति हृदय में विराजमान हो भे? तब वो भक्त होता है तब भगवान की मधुराती मधुर दिव्या दिव्य लीलाएं उसके साथ होती हैं। श्री प्रिया वर्णन कर रहे हैं श्रद्धा फुलेल ओ उटनो श्रवण कथा मेल अभिमान, अंग-अंगनी, अंगे श्रद्धाई फुले लो श्रवण तथा छोड़ाइए सुनीर अनुवाई आंगू छाई दया नवन बसन फन सौ डोले लगाइए आई आंगू छाई नवनी भोल लगाई आवरण नाम हरी साधे आर फूल आवरण से आवरण फूल मारी सुनत रंग अंगन बनाइ मान जी सुनल भति महारानी गो श्रृंगार लाल बीहार भक्ति मारानी गो प्यार चार बीचार रहे जो निहार लय लाल प्यारी भाई रहे जो गो नि प्यारी भाई सद्भा चर्चा करके भगवत कृपा से जो जी को सत्संग का है तो भगवत से अपनी महारानी महारानी प्रवेश और को के करने के पश्चात हमें उनको आसन बिछाना है तो आसन की चर्चा हम कर चुके हैं दैनिक के सिंहासन पर भक्ति महारानी बैठती है अपने हृदय कुंज में दैनिक के सिंहासन पर नम्मा दीनता के सिंहासन पर श्री हरि प्रिया भक्ति महारानी को विराजमान कर लेना अब विराजमान करने के बाद क्या करना है बोले अब भक्ति महारानी का श्रृंगार करना है कैसे श्रृंगार कर संक्षेप में कहेंगे बहुत ध्यान से सुनेंगे बहुत ही सुंदर प्रकरण है हम सबके लिए अत्यंत उपयोगी है भक्ति महारानी का अवतरण तो हो गया है इतनी कथा भागवत की सुनी रामकथा सुनी तो भक्ति महारानी हृदय में नहीं आएंगी आ जाएंगी अब बैठी क्यों नहीं बोले भक्त चरित्र सुनोगे तो दैन्य आ जाएगा दैन्य आ जाएगा तो अविचल भाव से हृदय में विराजमान हो जाएगी अब भक्ति महारानी हृदय में विराज गई तो उसे क्या करना है